अथर्व वेदिया मांडू उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ लात शांति प्रकरण का 22 कारिका विचार कर रहे थे 219 सौ पृष्ठा में कारिका संख्या लिख दिया 26 छब्बीस 22 होगा टू टू उसका पूर्व वाला 21 था ना स्वतो व पर भी न किंचित वस्तु जायते सदसद न सदस्य वस्तु जायते कारण कोटि में भी स्व से सो की उत्पत्ति नहीं होगी दूसरों से भी सु की उत्पत्ति नहीं होगी और स्व और दूसरा मिलकर के शो का उत्पन्न उत्पत्ति कर देंगे वो भी नहीं होगा और कार्य कोटि में सद रूपों का कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि वो है पहले से सद औसद कार्य का भी उत्पन्न नहीं होगा जैसे बंध्यापुत्र सस्य विषाणु इनका कभी उत्पत्ति होती नहीं और सदसत एक कार्य होगा जो सद भी होगा असद भी होगा इस प्रकार की कोई वस्तु संभव नहीं है इसलिए कोई कारण भी नहीं हो पाएगा कोई कार्य भी नहीं हो पाएगा तो उत्पत्ति संभव नहीं है तो अजातवाद का ये दूसरा हेतु है पहला हेतु कहता था कि कार्य कारण दोनों में नहीं बताया जा सकता अभी कहते हैं कार्य कारण हो भी नहीं पाएगा इसका प्रथम विकल्प था स्वतः अर्थात स्व से स्व की उत्पत्ति हो जाना अर्थात घट से घट बन जाना ये कभी नहीं हो पाएगा इसको कहा था आगे देखेंगे टीका में अंतिम शब्द है द्वितीय प्रत्याह द्वितीय अर्थात तो अन्य से स्व का उत्पन्न हो जाना अर्थात पट से घट का जन्म हो जाना द्वितीय प्रत्याह भाष्य में नापी हाँ, परतो पर अर्थात अनस्मा यहाट परत अर्थात अन्य से अन्य से का अर्थ अस् कह दिए परत का अर्थ अन्य से अन्य उदाहरण देते हैं यथा घटात् पट ये कभी उत्पन्न नहीं होगा अथवा पटाद पटातर <coughs> पट से पट ये भी नहीं होगा टीका में न खलु अन्य जनकत्वे प्रयोजकम् सिद्धांती कहता है प्रथम विकल्प क्यों नहीं हुआ सो से सो की जन्म नहीं होगा घट से घट की उत्पत्ति नहीं होगा तो पूर्व पक्ष कहेगा कि ठीक है सो से सो का नहीं होगा अन्य से सो का उत्पन्न हो जाएगा सिद्धांती इसके लिए कहता है अन्यत्व जनकत्व में प्रयोजक हो जाएगा अर्थात तो अन्य हो जाएगा तो जनक हो सकता है इसी प्रकार की कहेंगे सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं होगा अन्य होगा तो जनक हो सकता है इस प्रकार की बात नहीं है क्यों घटा तो भी पटो उत्पत्ति प्रसंग घट से भी पटो हो जा सकता है पूर्व पक्ष अन्य से उत्पन्न हो सकता है कि इसका अर्थ नहीं कि घट से पट बन जाएगा जिसमें योग्यता है उसी से ही कुछ दूसरों का उत्पत्ति हो पाएगा घटो से पटो बनने का घट में वो योग्यता है नहीं है तो जहाँ योग्यता है मिट्टी से घट बन पाएगा मिट्टी में योग्यता है उससे घट बन सकता है पूर्व कहेगा सिद्धांती कहेगा कि ये योग्यता इसमें है ये कैसे निर्णय होगा कार्य बनने के बाद ही तो जाकर निर्णय होगा ना इसमें योग्यता है नहीं है तो जब तो कार्य बना नहीं आप कैसे कहेंगे इसमें योग्यता है तो इसलिए आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि अन्य से बन सकता है कार्य बनने से पहले आप नहीं कह पाएंगे इसे ये बन सकता है ये विचार टीका में दे रहे हैं न च उत्पादकत्व योग्यत्व विशेषण अन्यत्वम तथा इति वाच्यम सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं उत्पादकत्व, योग्यत्व विशेषित अन्य तथा तथा तो पहले ऊपर वाक्य में दिया अन्यम जनकत्वे प्रयोजकम सिद्धांति कह दिया अन्य हो जाएगा तो जनक हो जाएगा अर्थात अन्यत्म जनकत्व में प्रयोजक जो अन्य होगा वो जनक हो सकता है सिद्धांति कह दिया क्यों कहते हैं घट से भी पट घट से भी घट उत्पन्न हो जाए पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा नहीं खाली अन्य हो जाने से नहीं होगा उत्पादकत्व तो योग्य विशिष्ट अन्यत्म वो अन्य होना चाहिए जिसमें योग्यता है उत्पादन करने का योग्यता है तो उत्पादक का योग्य रहे और अन्य रहे केवल अन्य तो नहीं उत्पादक योग्यता विशिष्ट अन्यत्म ये तथा तथा अर्थात प्रयोजक जनकत्व प्रयोजकम तो सिद्धांत तो तो तो कहता है कि नौवाच्यम उत्पत्ति मंत्रेण तद आदि दुरावगम उत्पत्ति के बिना जब तक उत्पन्न नहीं हुआ कैसे कहेंगे इसमें योग्यता है ये उत्पन्न कर सकता है कैसे पता चलेगा <Thousands uckles> तो उत्पन्न होने के बाद ही आप कह सकते हैं इसमें योग्यता है ते द्वितीय विकल्प भी निराश हुआ कि अन्य से उत्पन्न हो सकता है और तृतीय विकल्प रहा सो और अन्य दोनों मिलकर के शो का उत्पन्न कर देंगे घट और पट दोनों मिलकर के उसी घट का उत्पन्न कर देंगे नहीं होगा वो भी नहीं तृतीय निरस्यति तथा तो भाष्य में तथा तो न उभयत तो प्रथम पंक्ति में तथा तो न उभयतः अर्थात तो दोनों का मिला हुआ से भी नहीं बनेगा क्यों विरोधा इसमें विरोध है टीका में विरोध में वो दृष्टान द्वारा स्पष्ट कैसे विरोध होता है उसको एक दृष्टांत दे करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में यथा घटप घटपटाभ्याम घट पटो व न जायते घट पट दोनों मिल गए वो दोनों मिलकर के घट अथवा पट किसी को नहीं बना पाएंगे घट पटाभ्याम पंचमी घट पट से घट भी नहीं बनेगा पट भी नहीं बनेगा ठीक है मैं? नहीं घटपटाभ्याम घट पटो वा जायो मानो दृश्य थे घट ये दोनों मिलकर के कहीं घट का उत्पादन कर देते हैं अथवा पट का उत्पादन कर देते है ऐसा नहीं दिखा गया तथा भवति इति अन्न तथा च च च उभयतः निष्कर्ष अतःस्माशे स्व और तो तो अन्य दोनों मिलकर्क र्थात जो तृतीय पक्ष चलता है यह अनुपन्नम अर्थात ये अर्था संभव नहीं होगा आगे पूर्व पक्ष कह रहा है अन्यत्वे सती जन्यजनक भाव से प्रत्यक्ष नाश्यते प्रतिक्षेपत्म इति संकते अन्यत्व होने पर जन्यजनक भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है ये जो मिट्टी है वो घट से अन्य है और मिट्टी में जनकत्व है और घट में जन्यत्व तो है ये प्रत्यक्ष से दिखता है कुलाला बनाता है प्रत्यक्ष से जो दिखता है आप उसका प्रतिक्षेप कर देते हैं निराकरण कर देते हैं ये नहीं हो नहीं पाएगा तर्क से हमको साक्षात दिखता है आप कैसे निराकरण करते हैं पूर्व शंका भाष्य में ननो मृदो घटो जायते पितुष पुत्र पूर्व पक्ष कह रहे हैं मिट्टी से घट उत्पन्न होता है पिता से पुत्र का उत्पन्न होता है अब कैसे खाली निषेध कर देते हैं तो सिद्धांति उत्तर देता है टीका में कि प्रत्यक्षानुसारिण शब्द प्रत्यय अविवेकि विवेकि नाम विकल्प आदि अंगी करो थे प्रत्यक्ष के अनुसार शब्द और प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान जैसा दिखता है ऐसे आप शब्द कहते हैं और ऐसे आपको ज्ञान होता है मिट्टी से घट बनता है ऐसे हमको दिखता भी है ज्ञान भी होता है और शब्द भी हम कहते हैं मिट्टी से घट बनता है तो शब्द और प्रत्यय शब्द अर्थात शब्द व्यवहार करते हैं प्रत्यय अर्थात ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष जैसा दिखता है उसी के अनुसार शब्द उच्चारण करते हैं और ज्ञान होता है ये जो आप कहते हैं ये अविवेकी नाम कि विवेक नाम अविवेकी अर्थात जो विचार नहीं करते जैसे दिखता है ऐसे हमको ज्ञान होता है और ऐसे हम कहते हैं ये अविवेकी विचार ही न लोगों का बात है ना जो लोग विचार करते हैं उनका बात है पूर्व पक्ष सिद्धांति पूछता है विकल्प आद्यम अंगीकर होती जो लोग विचार नहीं करते कुछ बात को वो जैसे देखेंगे जैसे सुनेंगे ऐसे कहेंगे उनको ऐसे भी ज्ञान होगा आकाश नीला है दिखता है जो उनका विचार सत्य नहीं होगा हाँ, आकाश नीला है ना दिखता है उनको ज्ञान भी होगा आकाश नीला है और वो शब्द भी कहेंगे दूसरों को आकाश नीला है क्यों उनको दिखता है को नहीं कहते अभी व्यक्ति विचार करने का सामर्थ्य नहीं है सिद्धांत इसका स्वीकार करता है भाष्य में सत्यम अस्ति जायते प्रत्यय शब्द मूढ़ा नाम अस्थि का अन्वय मूढ़ा नाम के साथ अर्थात जायते इति प्रत्ययः शब्द मूढ़ा अस्ति अस्थि जो अभिवेकी है जो विचार नहीं करते हैं वो लोग कहते हैं घटो जायते घट की उत्पत्ति होती है तो उनको ऐसे ज्ञान भी होता है और शब्द भी व्यवहार करते हैं मूढ़ा नाम मूढ़ा नाम अभिवेकी नाम टीका में द्वितीय प्रत्याह प्रथम पक्ष सिद्धांती ग्रहण कर लिया अर्थात तो अभिवेकी लोगों को ये तो ज्ञान होता है और अभिवेकियों का ज्ञान का कोई शास्त्रीय ग्राह्यत्व है नहीं है उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा अभिवेकी है वो क्या बोलता है उसका बात का क्या महत्व है ग्रहण नहीं करेंगे किन्तु जो विचार करते हैं उनके लिए कहते हैं भाष्य में तौ एव शब्द प्रत्यय विवेकिेत किऊ उतमृषा यीक्ष्यणे शब्द प्रत्यय विषय वस्तु घटपुत्रादि घटपुत्रादील एव तौ अर्थात शब्द <coughs> और, और प्रत्यय कुछ पदार्थ दिखता है कुछ ज्ञान होता है और शब्द व्यवहार होता है विवेकी लोगों के द्वारा परीक्षा किया जाता है ये जो ज्ञान होता है क्या ये ठीक है ये रज्जु में सर्प दिखता है अभी रज्जु पता नहीं ये ऐसा दिखता है ये क्या सही में सर्प है क्या इसको हम सर्प वहां है बोल के दूसरों को कह सकता है विवेक की विचार करता है क्योंकि यहाँ सर्प होने का कोई संभावना नहीं है फिर आगे वो उसको देखेगा निर्णय कर लेगा निश्चय जान लेगा विवेक तो विचार करता है जो देखेगा वही कह देगा ऐसे प्रकार नहीं है विवेक की भी तौ सत्य तौ तो। अर्थात शब्द प्रत्ययो ये शब्द और प्रत्यय ये दोनों जैसा हमको होता है प्रत्यक्ष से ये क्या ठीक है उत उत अथवा मृषा मृषा अर्थात मिथ्या जैसे हमको दिखता है क्या ये ठीक है अथवा ये मिथ्या है मृषा टीका में मृषा एवं परीक्ष सती थी संबंध अच्छा आगे भाष्य में वता परीक्षमाणे जब वो लोग विवेक लोग जो परीक्षा करते हैं शब्द प्रत्यय विषय वस्तु घटपुत्र आदि लक्षणम शब्द मात्र एवं शब्द का विषय प्रत्यय का विषय वो जो वस्तु है क्या वस्तु है घटपुत्र आदि लक्षण घट ऐसा एक ज्ञान होता है और एक शब्द व्यवहार करते हैं पुत्र ऐसा एक ज्ञान होता है और एक शब्द व्यवहार करते है पूर्व पक्ष कहता है मिट्टी से घट बनता है पिता से पुत्र उत्पन्न होता है विवेक लोग विचार करते हैं ये जो घट कहते हैं ये जो पुत्र कहते हैं ये क्या चीज है उसको विचार करते हैं कहते हैं यावता परीक्षय माणे शब्द प्रत्यय विषय शब्द और प्रत्यय का जो विषय है घट पुत्र आदि ये सब शब्द मात्र में वो कोई अर्थ वस्तु नहीं है तो घट कहते हैं मिट्टी से घट बनता है तो परीक्षा करने वाले विवेकी लोग कहते हैं घटो एक शब्द मात्र अर्थ कुछ नहीं है अर्थ तो मिट्टी है तो घटो बोलकर के कुछ पदार्थ नहीं है शब्द मात्र क्यों श्रुति कहती है वाचा वाचारंभम विकारो नामधेयम मृतिका इति एव सत्यम घटो बोलकर के एक शब्द प्रयोग करने के लिए एक आलंबन निमित्त वही मिट्टी को ऐसा आकार बना दिए कहते हैं घट शब्द व्यवहार हो पाएगा जब वो मिट्टी ऐसा कम्बुग्रीवादी मान आकार नहीं हुआ था घट बोलकर के शब्द व्यवहार हो पाएगा नहीं हो पाएगा केवल एक के शब्द व्यवहार करने के लिए ही ये सब कार्य अलग रूप बना देना है तो विकार जो है वाचारम्भम बाचह वाचा तृतीया देते है वाच षी वाणी का आरंभ होने का एकमात्र निमित्त ऐसा बन गया तो शब्द प्रयोग चलेगा ये जगत यही है इससे ये शब्द है शब्द हो गया अभिधान अर्थ हो गया अभिधेय प्रत्यय हो गया ज्ञान प्रत्यय अच्छा। हो गया ज्ञान अच्छा। तो एक मिनट ये प्रकर्ष जी थोड़ा रुके हाँ प्रत्यय से चाहिए प्रत्यय से ज्ञान ज्ञान और शब्द से शब्द यहाँ अर्थ को नहीं कहा गया शब्द प्रत्यय और शब्द प्रत्यय का विषय कहा गया विषय जो है वो अर्थ है शब्द हो गया शब्द प्रत्यय हो गया ज्ञान ये दोनों का विषय है वो घट घट ऐसा एक शब्द हुआ और घट एक, एक ज्ञान हुआ शब्द का भी विषय वो घट है और ज्ञान का भी विषय वो घट है तो शब्द प्रत्यय विषय तीन पद है शब्द शब्द प्रत्यय ज्ञान विषय उसका जो अर्थ क्या पूछ रहे थे प्रकृष्ण जी जी ये जो बाचारंभम ष्टी बोले वो वो समझ में नहीं आया यहाँ बाचा आरम्भणम बाचा तृतीय दिया है वहाँ किन्स्तव कि है की बाचो आरम्भणम ष्टी है अर्थात तो वाणी का आरम्भणम आरम्भम अर्थात आरभ्यते अनैन करण में लुट हुआ है अर्थात तो वाणी आरंभ होता है जिसके द्वारा तो आरंभणम तो आरम्भम का अर्थात आरंग आरभ्यते अनैन वाणी आरभ्य ते अने, अने वाचारंभम कौन है आगे वो विकार विकार अर्थात कार्य घट घट केवल यही है कि एक शब्द प्रयोग करने का निमित्त वहाँ वाचो है यह तृतीय है मतलब अच्छा। सतीति संबंध में जो चतुर्थ पंक्ति में दिया तो तऊा मृषा आगे यावता परीक्षय मणे कहते हैं परीक्षा मणे मृषा और जो परीक्षा करते हैं विवेक के लिए घटक क्या है कहते हैं घट कुछ पदार्थ नहीं हो तो है टीका में जन्म शब्द धी विषय वस्तु जन्म ए, ए, जन्म एक शब्द है और जन्म ऐसा कि धी होता है तो ये घटका जन्म हुआ एक जन्म शब्द व्यवहार करते हैं और घटका का जन्म हुआ ऐसा कि ज्ञान होता है तो कहते हैं जन्म जो शब्द है और धी है का जो विषय है तो किसी का जन्म हुआ कहते हैं वस्तु वस्तु अर्थात जो घटपुत्र आदि लक्षण घटपुत्र इत्यादि वो शब्द मात्रम मात्र वो केवल शब्द ही है वाचारंभ श्रवण श्रुति में कहा गया वाचारंभ न विद्यते ये वस्तु तो कोई पदार्थ नहीं है तस्माद् तस्त्यालंबन शब्द प्रत्योषव्य योजना इसलिए असत्य आलंबनत्व एव शब्द प्रत्ययो शब्द और प्रत्यय ज्ञान शब्द और ज्ञान का जो आलंबन है वो असत्य असत्य मिथ्या घट ये शब्द और घट जो ज्ञान ये दोनों का जो आलंबन है वो जो अर्थ कंबुग्रीवादीमान वो मिथ्या क्या सत्य है कहते हैं मृतिका वो सत्य मिट्टी ही सत्य है ये घटक कोई पदार्थ नहीं है टीका में चतुर्थम शिथिलयती यहाँ तक तीन कारण कोटि पूरा हो गया तो अर्थात स्व से जन्म नहीं होगा दूसरों से जन्म नहीं होगा और मिला हुआ से भी जन्म नहीं होगा अभी कार्य कोटि में अर्थात सद की जन्म नहीं होगा असद की जन्म नहीं होगा उभय का भी जन्म नहीं होगा चतुर्थक शिथिलयती भाष्य में सच्चेत न जायते सत्वात मृतपिंडाधिपत सत चेत अगर पहले से विद्यमान है न जायते सत्वात न जायते सत चेत न जायते अगर मिट्टी का पिंड पहले से ही है सत विद्यमान तो फिर वही मिट्टी का पिंड फिर जन्म हो जाएगा वो तो विद्यमान है कहते है सत चेत न जायते उसका जन्म नहीं होगा क्यों कहते हैं सत्वात विद्यमान है विद्यमान है तो कैसे जन्म होगा जैसे मृत पिंडिपत मृत पिंड विद्यमान है तो फिर उसी पिंड का जन्म नहीं होगा क्योंकि वो तो विद्यमान है अच्छा आगे टिका में पंचमम पंचम हो गया असत असत का जन्म हो जाना सिद्धांत कहता है यदि असत भव्य में यदि असत तथापि न जायाते असतवादिवश अस विषाणा दिवस अगर कहेंगे की जो जन्म होता है वो असत सिद्धांत कहता है कि असत भी न जाते क्योंकि असत कभी ससो विषाणु उत्पन्न होना कोई देखा है खरगोश का सिंह तो खरगोश का सिंह थोड़ा खरगोश तो आजकल देखना आप लोग खरगोश देखे हैं अच्छा कहीं चिड़ियाघर में देखे होंगे तो नहीं तो आजकल वो कठिन है ये सब देखना तो, तो ये कहते हैं कि नर विषाण ये सब अर्थात ये असत है विषाणु करता है सिंह सस अर्थात खरगोश बंधियापुत्र कहते हैं बंधियापुत्र नहीं होता है जो असत है उसका कभी जन्म नहीं होगा ठीक है टीका में ष्ठम हो गया सदसत जो जन्म होता है वो सत भी है असत भी है उसका निराकरण करते हैं भाष्य में। तथापि न के ऊपर दो नंबर टिप्पणी चाहिए सदसत तथापि न जायते में। एक असंभव आगे अतो के ऊपर दो नंबर टिप्पणी काट देना है विरुद्ध से एक से असंभव बात जो जन्म होगा वो सद भी होगा और असद भी होगा ऐसा नहीं हो पाएगा जो सद होगा वो असद नहीं होगा जो असद होगा वो सद नहीं होगा टीका में सरनाम विकल्पान निराशे फलितम निगम थे छह विकल्प का निराश करने से जो फलित व, फलित अर्थात जो तात्पर्य हुआ छह विकल्प किया था कारण कोटि में तीन कार्य कोटि में तीन तीन छह का निराश हो जाने पर निराकरण हो जाने पर फलित जो अभी अर्थ हुआ उसका निगम करते हैं अतः भाष्य में अतः न किंचित वस्तु जायते सिद्ध हूं इसलिए किसी की उत्पत्ति नहीं होती है कभी किसी का जन्म नहीं होता है वस्तु तो नहीं होता है खाली हम मानते हैं मिट्टी घट बन जाना ये जन्म हो गया घट का वो शब्द व्यवहार करते हैं ये लोग शास्त्र कहता है कि आप करिए शब्द व्यवहार वस्तु तो, तो कुछ पारमार्थिक कुछ हो जाता है हमेशा के लिए कुछ ऐसा नहीं है वो घट फिर टूट जाने से फिर मिट्टी हो जाता है तो क्या वास्तव रहा इसमें ठीक है मैं क्रिया कारक फल नाना तो पक्षे। जन्मा अनुपपत्ति दोष मुक्त पक्ष्यात अनुद्य दूस क्रिया कारक फल नाना तो पक्षी क्रिया अर्थात जन्म कारक अर्थात जिसका जन्म होता है और जिस से जन्म होता है तो फल फल अर्थात ये जो जन्म हो जाना ये सब नाना है सांख्य और नया एक लोग ये सब मानते हैं नाना है अर्थात तो नाना सिद्धांतिका तो एक कहीं कुछ क्रिया कारक फल कुछ नहीं है नाना तो पक्षे जन्म अनुपपत्ति दोष सांख्य वैशेक मत में जन्म नहीं हो पाएगा कह करके अन्य अनूद्य कह करके उसका दूषण करते हैं भाष्य में यनजनिव जायते क्रियाकारक फलभ्युपगम्यते क्षणक वस्तुन ते दूरत न्यायापेता जो विज्ञानवादी बौद्ध वो लोग कहते हैं विज्ञान मात्र है बाकी कुछ पदार्थ नहीं है कहते हैं कि आपको पर्वत दिखता है कहते हैं पर्वतों का ज्ञान होता है बाहर में कोई पर्वत तो कुछ पदार्थ नहीं है कहते हैं आपको शरीर दिखता है कहते शरीर कुछ पदार्थ नहीं है क्या है कहीं केवल ज्ञान है तो ये ज्ञान कहाँ से हुआ फिर कुछ पदार्थ नहीं है कुछ नहीं है घट ज्ञान होता है बदल जाता है पट ज्ञान होता है बाहर में पदार्थ नहीं है कहेंगे क्यों नहीं बदलेगा स्वप्न में बदलता है स्वप्न में हम कोई घट देखते हैं कोई पट देखते हैं परिवर्तन होता है तो क्या वहां बाहर में पदार्थ होता है नहीं होता है तो ये सब होता है तो इसलिए अब क्यों बाहर में पदार्थ मानते है वो लोग कहते हैं कि जनि एवं जायते चार नंबर टिप्पणी जनि अर्थात जन्याकार विज्ञानम ये जो जन्यकार विज्ञान है अर्थात घटो उत्पन्न होता है ऐसा आपको एक खाली ज्ञान होता है बाकी ना घटो है ना घट का उत्पत्ति है ये कुछ नहीं है इति क्रिया कारक फल एकत्व तो अभ्युपगम्य वो लोग क्रिया कारक फल सब एक कहते हैं केवल ज्ञान मात्र ही है बाकी कुछ नहीं है क्षणिकत्व से वस्तुन और वो भी जो ज्ञान है वो क्षणिक है एक ही क्षण रहेगा दूसरा क्षण नहीं रहेगा सिद्धांत कहते हैं ते दूरस्थ है तो वो ये उनका तो कोई न्याय ही नहीं एक है एक नंबर टिप्पणी कहते हैं युक्ति बाह्या उनका ये दर्शन में कोई युक्ति ही नहीं है एक एक क्षण रहेगा तो आप अभी इस क्षण में घट को देखे दूसरा क्षण में वो घट ज्ञान नहीं रहेगा तो कुछ स्मरण भी नहीं होगा आप कैसे फिर कहेंगे कि ये घट हमको आवश्यक है दूसरा क्षण में तो घट ही नहीं है तो इसका आवश्यकता अथवा ये घट अच्छा है ये घट हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा ये हम घटो को देखने का द्वितीय क्षण में होता है ना अभी अगर द्वितीय क्षण में वो घट ज्ञान ही नहीं है तो स्मरण तो होने का है ही नहीं उनका तो फिर कैसे ये सब द्वितीय क्षण में निश्चय ये सब कैसे होगा तो इसलिए उनका कोई तर्क ही नहीं है क्या चीज भाष्य में आ, आ, आ, पो, अच्छा च्छा, च्छा। सही में हम भी इसको नजर नहीं किया भाष्य प्रथम पंक्ति में क्रिया कारक फल अभ्यूप चाहिए अभ्यूप गम्य गम्यते ठीक है आपका ये सब अक्षर धीरे धीरे दिखता है तो अच्छा बात है हमको दिखा नहीं है। तो भी, भी मतलब कल्पना ही मानते हैं, हैं। अन्य सभी सत्य दो मानते तो तो दोनों ये सृष्टि असद मानते हैं दो दो उनका जो बाह्य अर्थवादी वो सत मानते हैं उनका दो मात मत है ना बाह्य अर्थवादी जो सश्रांति नहीं मानते अन्य दो मात शून्यवाद वो ज्ञान को भी नहीं मानते हैं वो नहीं मानते हैं विज्ञानवाद कहते हैं कि अर्थ नहीं है ज्ञान है शून्यवादी कहते हैं अगर अर्थ नहीं है ये ज्ञान का फिर क्या लाभ है ये तो सब केवल भ्रम ज्ञान है तो इसलिए ज्ञान ये सत्य पदार्थ इसको क्यों मानना है तो ज्ञान ही नहीं है क्योंकि अर्थ ही नहीं है तो अर्थ नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है ये हो गया शून्यवादी <laughs> तो उनका भी बढ़िया है विज्ञानवादी बाह्य को खंडन कर देगा शून्यवादी विज्ञानवाद को खंडन कर देगा और वेदांति शून्यवाद को कहेगा शून्य कहने वाला का स्वयं का भी सत्ता नहीं है उसके साथ क्या विचार करना है शास्त्रार्थ तो क्या करें जो स्वयं है ही नहीं तो उसके साथ क्या शास्त्रार्थ विचार करना है इसलिए सर्वशास्त्र बहिर्भूतत्वा ऐसे भाष्यकार कहे वृदारण्य को तो उनका साथ तो कोई बात ही नहीं करना है किन्तु बौद्धों का तर्क बहुत दृढ़ है बहुत जोर लगाए हैं वो लोग तो शास्त्र उनका ठीक थी, मतलब ठीक है मतलब वेदांत का दृष्टिकोण से ठीक नहीं है वेदांत का दृष्टिकोण से, से उनको तो दूर से हटा देना चाहिए वास्तविक वेदांती लोग उनको बहुत ज्यादा हटाने का कारण है वो लोग अत्यधिक जो है वेद का निंदा करने लगे अब वेद का जो अग्राह्य अंश आप कहते हैं अगर दृढ़ ज्ञान ज्ञान वाले है अब उसका कर्म कांड खंडन किए वो अलग बात है वेदांत कहता है कि कर्मकांड चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है आप कहते हैं कि नहीं नहीं सभी जगत ज्ञान मार्ग में चलेगा इसलिए उसका आवश्यक नहीं है आप उसको छोड़ देना खंडन करने का आवश्यक नहीं छोड़ देना अगर करते भी है तब जो वेद वेद में जो वेदांत अंश है उसको आप कैसे खंडन कर देंगे और अगर आप भी अंतिम में कहते हैं कि शून्य है और वास्तविक वो लोग भी अर्थात तो पूरा शून्य मानने से तो कोई मतलब सिद्ध कुछ भी पदार्थ नहीं हो पाएगा इसलिए वो भी कुछ ना कुछ सत्य तो मानेंगे तो सिद्धांत कहते हैं कि हम जिसको ब्रह्म कहते हैं एक जगत का अधिष्ठान अगर आप उसको शून्य शब्द से कहते हैं तो हम दोनों एक ही बात ही कहते हैं तो फिर विरोध कहाँ है अब वृथा ये जो वेद का खंडन करते हैं ये वेदांत लोग इसीलिए उनको खंडन कर देते हैं टीका में बौधान टीका में बौधान्याय अवस्टम्भ न्याय बाह्यम आशंका सिद्धांत कह दिया की विज्ञानवादी लोग न्याय बाह्य है उनका कोई तर्क ही नहीं है तो पूर्व पक्ष कहता है की न्याय को आश्रय करके वो वस्तु का व्यवस्थापन करते हैं, तो फिर न्याय बाह्य कैसे हो गए मतलब व्यर्थ बात कहते हैं ऐसे कैसे हो गया भाष्य में इदम इतम अवधारण क्षण अनातर अवस्था अनुभूत स्मृति अनुपतम टीका में कहते हैं इदमा टीका में आगे कहते हैं इतम अर्थात क्षणिक घट क्षणिक है ये कैसे निर्णय होगा सिद्धांति पूछता है आप प्रथम क्षण में घट को देखते हैं द्वितीय क्षण में आप निर्णय देंगे कि घट क्षणिक द्वितीय क्षण में जब आप निर्णय देंगे उस समय में घट है क्या नहीं है और उनका तो कोई विज्ञान क्षणिक को होने से स्मृति उनका संभव नहीं है उनका स्मरण नहीं होगा द्वितीय क्षण में घट का बिल्कुल स्मरण ही नहीं है आप अकस्मात तो कहा से कह देंगे घट क्षणिकम ये तो कह ही नहीं पाएंगे सिद्धांती इसको कहता है भाष्य में इदम इथम अर्थात घट क्षणिकम इति अवधारण क्षण अनंतर अनावस्थान ये अवधारण जिस समय में करेंगे उस क्षण जो कि अनंतर क्षण है उस क्षण में घट है नहीं क्यों नहीं है अनुभूत स्मृति अनुपत्य घट अभी ये द्वितीय क्षण में अनुभूत तो नहीं है घट तो पूर्व क्षण में और वो तो चला गया और अभी जो द्वितीय क्षण है अभी घट का अनुभव नहीं हो रहा अनुभव नहीं होगा तो स्मरण कैसे होगा आपका तो पूर्व क्षण कुछ है नहीं पूरा निरन्वय विनाश तो सिद्धांत है ये नहीं होगा टीका में पाठ संशोधन करना है एवं अव वाहिए एवं अवधारण अवच्छिन् क्षण वस्तुअवेद क्षण अतिरिक्त वस्तुनो अवस्थान अभाव न तस्म अनुभव सिद्ध्य अवधारण अवच्छिने क्षण जिस क्षण में आप अवधारण कर रहे हैं तो वो क्षणेद क्षण जिस क्षण में आप अवधारण करते हैं वो क्षण हो गया वस्तु अवच्छेदक का क्षण से अतिरिक्त क्षण वस्तु का अवच्छेदक का क्षण हो गया प्रथम क्षण घटो अस्ति प्रथम क्षण वस्तु अवच्छेदक का क्षण उससे अतिरिक्त क्षण हो गया घटो क्षण कम ये अवधारण क्षण ये द्वितीय हो गया तो इसलिए अवधारणा क्षण अवच्छिन्न क्षण वस्तु अवच्छिन्न क्षण अतिरिक्त दोनों समान है जिस समय में जिस क्षण में आप निश्चय करते हैं कि घटो क्षणिकम वो घटो अस्थि से अतिरिक्त क्षण है तो वो जो अवधारण क्षण द्वितीय क्षण में वस्तु नो अवस्थान अभाव जिस समय में घटो क्षणिक निश्चय करते हैं, उस क्षण में घट है ही नहीं वस्तु नो अवस्थान अभाव न तस्मिन अनुभव सिद्धते अभी घट ही नहीं है नस्मिन अनुभूत अर्थ स्मृति उत्पद्यते वो अनुभूत द्वितीय क्षण में घट का अनुभव नहीं हो रहा है तो स्मृति नहीं होगी तथा वस्तुनि प्रत्यय द्वय असिद्धौ व्यवहार असिद्धि इसलिए वस्तु में घटपट इत्यादि में प्रत्यय द्वय दो नंबर टिप्पणी अनुभव स्मृति प्रत्यय द्वय। इसलिए अनुभव और स्मृति ये दोनों किसी भी पदार्थ में सिद्ध नहीं होगा जिसका अनुभव करेंगे दूसरा क्षण में वो नहीं है नहीं है और उसका स्मरण भी नहीं होगा क्योंकि उनका कोई संस्कार का बात ये नहीं है इस तो पर चलो आगे फिर कहते हैं उसका। ख्षन, ख्षन, आ गया, तो तो फिर दूसरा क्षण में भी उत्पत्ति होगा हो तो दूसरा क्षण में उत्पन्न होगा की घटो क्षणिक तो जो घटो क्षणिक कहेगा वो पूर्व क्षण में जो घट था तद विषय नहीं है कह सकता है घटक श्रेणी का पर्वतक श्रेणी का वो जो पूर्वोक्षण घटको क्षेत्री को कहे ना ये घटेगा नहीं इसलिए किसी भी वस्तु में उनका अनुभव और स्मृति दो चीज हो जाएगा नहीं होगा इसमें अनुभव होगा उसमें स्मृति नहीं है और जिसमें स्मृति है वो साक्षात उन वास्तविक उनका मतम है अनुभव स्मृति में क्या अंतर है कोई अंतर है, उनका तो बाहर में पदार्थ ही नहीं है हम स्मृति किसको कहते हैं एक पहले अनुभव किए देखे बाद में बैठकर के स्मरण करते हैं आज इनका बाहर में पदार्थ ही नहीं है इनका अनुभव और स्मरण वास्तविक तो क्या दो चीज है वो कुछ नहीं है उनका तो सब केवल स्मरण हो रहा है स्मरण का कुछ कारण तो होना चाहिए तो वो लोग कहते, है कहते हैं की मिथ्या में और साम्रितम कहते हैं अर्थात केवल मिथ्या है तो उसका कोई कारण नहीं वो वेदांति उनको ये बात तो पूछ भी नहीं पाएगा ना और तो कहेगा आप लोग क्या कारण देते हैं वेदांति तो सब चीज में कहेगा ये तो मिथ्या है कोई कारण नहीं है तो इसको करके वो लोग कहेंगे और वो लोग कहते भी यही बात कहते हैं कि पदार्थ का भान होने के लिए थोड़ी कोई कारण चाहिए स्वप्न को दृष्टान्त देते है तो जब विवाद करते हैं विज्ञानवादी उस समय में वो लोग शरीर से वहां खड़ा है वो आदमी तो नहीं है वह है ये जो कहता है वेदांति जो कहता है उसको सुनाई देता है उसको समझता है समझ करके अगला क्षण में कह रहा है फिर क्षणिक ये सब कैसे घटता है तो वो लोग वास्तव तो में कहते हैं कि ये पारमार्थिक रूप से ये सब क्षणिक वही बात कहेंगे व्यावहारिकों का तो ये सब व्यवहार मात्र के कल्पित है वो लोग कहेंगे वैसे अर्थात प्रत्येक क्षण में हम कल्पना कर लेते हैं अर्थात तो वो भी कहेगा वास्तविक क्या कहते हैं ऐसा ना जिस क्षण में आप कहते हैं और हम सुनते हैं और द्वितीय क्षण में हम कहते हैं तो ये प्रथम क्षण के साथ इसका कोई संबंध नहीं है तो उसको पूछेंगे फिर आप हम जो बात बोले हैं उसी का ही तो उत्तर दे रहे हैं ये तो आप ऐसे समझते हैं कुछ तो कही नहीं है इसे जैसे केवल अर्थात जैसे स्वप्न घटता है से वो लोग स्वप्नों को दृष्टान्त देते हैं ये बिल्कुल ऐसे संस्कार हाँ। वो लोग एक कहते हैं कि जो संस्कार रहता है बोलकर के वो संस्कार का जब आश्रय पूछते हैं एक उनका मत में होता है विषय विज्ञान भी और एक होता है कि आलोय विज्ञान तो जब वेदांति पूछते हैं कि ये अर्थात द्वितीय क्षण कैसा चलता है वो लोग कहेंगे कि अर्थात इस प्रकार जो चलता है वो के संस्कार मानेंगे ये संस्कार का आधार कौन होगा कहेंगे आलोय विज्ञान आलोय विज्ञान अर्थात अहम अहम अहम अलग घटापटन नदी पर्वत विषय विज्ञान अहम अहम अहम अलग है तो इसमें ये संस्कार रहेगा कहेंगे वो आलोय विज्ञान भी क्षणिक है ये संस्कार का फिर मतलब अनुवर्तन कैसे होगा वहां भी नहीं हो पाएगा तो ऐसे थोड़ा और कठिन है तो इसलिए अननुभूत पदार्थ में ये द्वितीय क्षण में स्मरण नहीं होगा तो व्यवहार सिद्धि भी नहीं हो पाएगी व्यवहार सिद्धि अगर नहीं है तो फिर ये जन्म ये सब कहा बात है ये बाईस मास लोग उच्चारण करिए बस्त आगे टीका में वस्तु नस्तुत्व तो जन्म राहित हेतुअंतरम आह वस्तु का वस्तु न ष्ठी वस्तु का वस्तुत तो वास्तविक वस्तु का, का वास्तविक कोई जन्म नहीं होता है इसलिए इसमें और हेतु है कहते हैं हेतुर्न जायते नादे जायते शोत आन विद्यारे अनादे हेतु और फलम चापी स्वभावत यहाँ अन्वय होना है अनादेह फलात हेतुर न जायते फलात ऐसे लेना पड़ेगा नहीं तो हेतुर न जायते किसें अनादेह अनादि कौन होगा फल अनादेहे फलात हेतुर न जायते ये एक वाक्य हो गया और फलम चापी फलम को भी प्रथमा किया अर्थात फलम अपनी न जायते किसी से कहते अनादेर हेतुर अनादेर हेतुर फलम न जायते अनादेहे फलात हेतुर न जायते और अनादे हेतुर फलम न जायते और बाकी कहेंगे कि कोई कार्य कारण भाव नहीं है ऐसे स्वभाव से उत्पन्न हो जाता है ये तृतीय वाक्य है स्वभावत न जायते यहाँ तीन वाक्य हो गया अनादि फलों से हेतु की उत्पत्ति नहीं होती है अनादि हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होती है और ऐसे स्वभावों से उत्पन्न हो जाना ये भी नहीं होता है क्यों नहीं होता है आदिर न विद्यते यदिर नद्यते आदि आदि का अर्थ कारण जिसका कारण नहीं होता है तस्यागी, आदि, तस्यागी आदि आदि अर्थात जन्म जिसका कारण नहीं है उसका उत्पत्ति नहीं, नहीं हो पाएगी कारण है तो उत्पत्ति हो सकता है जिसका कारण नहीं है उसका उत्पत्ति नहीं हो पाएगी प्रथम आदि कारण द्वितीय आदि जन्म तो जिसका कारण नहीं है उसका जन्म नहीं हो पाएगा इसलिए अनादि फल से हेतु अनादि हेतु से फल और स्वभाव से कोई निमित्त नहीं है ऐसे कुछ उत्पन्न हो जाना ये तीनों प्रकार की ये सब नहीं होगा टीका में न अनादे फला हेतु जायते प्रथम पाद का अर्थ कहते हैं अनादि फल से हेतु न जायते आगे द्वितीय पाद कहते हैं न ही फल से अनादित्व वही उसी का व्याख्यान नहीं फल से अनादित्व तत्व हेतु हे जन्म युक्तम फल अगर अनादि हो जाएगा उसे हेतु की उत्पत्ति हो जाएगी ये नहीं है क्यों अनादि से अगर किसी का जन्म होगा अनादि तो हमेशा है जन्म भी हमेशा हो तो ये घटेगा फिर सदा जन्म प्रसंगात क्योंकि हेतु अनादि है सर्वदा है तो सर्वदा जन्म हो ये और फलम न हेतोर अनादिर जायते श्लोक में तो कहा फलम चापी इसका अर्थ कहते हैं फल भी अनादि हेतु से न जायते क्योंकि दोष साम्याल हाँ को खारें -खारें तो आ, वो धर्मा धर्म शरीर वो दो न लेंगे फलम अभी हेतुर न जायते दोष च आगे नापी स्वभाव तो श्लोक प्रथम पाद का अंतिम में कहा द्वितीय पाद का अंतिम में नापी स्वभावत अर्थात निमित्त अंतरेण फलम जायते कोई निमित्त नहीं है फल अथवा हेतु उत्पन्न हो जाएगा ये नहीं है तीन वाक्य हुआ प्रथम पूर्वार्ध में तेतुमाह क्यों ये नहीं होगा श्लोक में कह दे जिसका कारण नहीं है उसका उत्पत्ति भी नहीं है टीका में कारण रहित जन्म अनुपलब्धेरित इसका कारण नहीं है उसका जन्म नहीं हो पाएगा तो साम्या। कैसी दोष दोष साम्य तथा सदा जन्म प्रसंग पूर्व में दोष दे दिए ना टीका में द्वितीय पंक्ति में सदा तो जन्म प्रसंग कारण अगर अनादि होगा तो सर्वदा जन्म होगा तो इसी प्रकार यहाँ भी सर्वदा जन्म होने लगे जाएगा कल अष्टमी है अवकाश रहेगा पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण मुदच्य पूर्णश पूर्णमा पूर्णमे